सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में हम लोग सीनियर सिटीजन होते हैं उनसे बातें करते हैं उनके जीवन के कुछ खास अनुभवों को हम लोग सुनते हैं और अपने जीवन में हम लोग प्रेरणा लेते हैं तो आइए आज के इस सलामी जिंदगी कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ महाराष्ट्र से विशेष विजया जी है जो सेवेंटी ईयर्स लैनिंग में है महाराष्ट्र दुनिया से पधारे हुए हैं और एज ए शिक्षक के रूप में काम किया है बच्चों को पढ़ाया है काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस उनके पास है तो आइए विजया जी से हम लोग सुनेंगे कि कैसे उन्होंने अपने जीवन के कुछ खास मुकाम को हासिल किया है कैसे उन्होंने अपने जीवन में स्ट्रगल किया है वो सारी बातें सुनेंगे उनसे तो आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत शांति देखो मैं तो बचपन से ही गुलाब के फूल जैसी रही थी जब मैं जन्म निया ऐसे खेड़े में लिया था लेकिन माता पिता दुल्हा में सर्विस करते थे तो उसके तरफ दुल्हिया में हम रहने लगे तो दुल्हिया में माता पिता भी आध्यात्मिक में थे क्या हुआ बचपन को तो मालूम नहीं लेकिन 10 साल की हुई तब तो मुझे ऐसा मालूम हुआ मेरे माता पिताजी को कुछ भी नाटक में जाना नहीं अच्छा लगता था ज्यादा बोलना नहीं अच्छा लगता था ऐसी ऐसी बातें हमको बा, पिताजी सिखाते थे बच्चे ऐसी अच्छी चलो चलन चलो कि दुनिया में नाम निकलेगा देखो चाल चलनी है तो धीरे से चलना है बोलना है तो धीरे से बोलना है ऐसी ऐसी हो करके मैं बड़ी हो गई एक दिन ऐसा हुआ माता पिता को खेती नहीं थी लेकिन हम ऐसे संसार में ऐसे भी हमारे माता पिता का बहुत गरीब घराना था मुझे पांच भाई है और हम दो बहने हैं एक बड़ी मई बहन हूँ बीच में पांच भाई हैं और एक छोटी सी बहन है वो बहन छोटी थी दोनों बीच में संभालने पाँच ही पांडवों को संभालने के लिए ऐसे हम दो बहने हैं तो एक दिन क्या हुआ देखो एक दिन बोले हाँ माताजी पिताजी बोले देखो कितने बहने अच्छे हैं। ऐसे बोलते बोलते हम तो बड़े हो गए और छोटेपन में पैरा पढ़ा, पढ़ाया तो हमने कोई भी ऐसे कष्ट करके कुछ भी पिताजी तो गरीब थे एक पगार में क्या होता था वो बहने को भी शादी की भाई की भी शादी की सभी को पढ़ाया लिखाया सभी को टीचर बनाया किसी को कुछ बात में भी उससे सिखाया, सभी हम टीचर बन गए थे, ऐसे हमको अच्छा लगा, एक दिन क्या हुआ मेरी शादी हुई शादी के बाद मैंने जब घर में गई तो हमारा घर ऐसा था मेरे ऐसे घर में दे दिया था मुझे कि जैसे हिटलर जैसे दे दिया था ऐसे मेरे घर वाले थे तो एक दिन क्या हुआ उसने बोला तुम टीचर बन रही है चलो कोई बात नहीं बोले तो वो बोले नहीं बोले बोलना ही नहीं बोले वो ऐसे घर में बोले कि नहीं बोले मुझे तो मैंने खेड़े में कभी देखा ही नहीं था ऐसा जीवन तो भाई देखो एक दिन क्या हुआ चूल्हे में मुझे बोला कि देखो पकाना पड़ेगा मुझे भाकरिया अच्छी नहीं कर, कर नहीं थी, आती थी तो एक दिन क्या हुआ ये जलाने थे चूल्ह में जलाने के लिए काड़िया लेके आए और भर भर भर भर काड़िया लगाकर वो उसमें भी मेरी साड़ी भी जल गई और भाकर भी नहीं सीज रही थी मैं बोली अभी क्या करू माथे पर तेल भी नहीं था कपड़े को साबन भी नहीं था बोले ये ऐसे कपड़े कैसे चलेंगे घर में तो फूल जैसी रही है देखो बोले सारने के लिए भी कहा मैंने बचपन में कभी सारने के सारते थे ना उसमें पाव भी नहीं रखती थी एक का फिर बाद में मैं टीचर बनने के लिए दुनिया में वापिस चली गई तो उसने माँ के घर नहीं बुलाया वो बोले चल बोर्डिंग में रहना पड़ेगा बोले मैं बोर्डिंग में रही तो देखो गम्बत कैसी है देखो उसने मुझे विस्तारा सब कुछ नया ही लेके दिया। माता के घर के के सा, के घर घर भी भी नहीं नहीं लाया लाया। और ससुर फिर उसमें रहे तो ये जो हमारे ट्रेनिंग था उसमें जो डीएड का जो कॉलेज था वो बोर्डिंग था वो बोर्डिंग में मेरे पिताजी के पहचान के थे वो बोर्डिंग सुपरिटेन तो उसने कहा देखो आपने सब कुछ नया लाया तो आपने लाड़ू भी लेके लाओ लाओ बोले जैसे करते थे देखो मेरे घरवाले ने लाड़ू भी ले फिर बहुत आश्चर्य लगा की चलो कोई बात नहीं मेरा तो सब डेढ़ हो गया फिर मैं टीचर होकर स्कूल में लग गई दुलिया में जीजा माता हाई स्कूल में टीचर थी पहले मैं टीचर थी प्रैक्टिसिंग स्कूल में छोटे बच्चों को पढ़ाती थी एक बार क्या हुआ वो बच्चे बोले बच्चे बोले बहुत अच्छा सिखाती थी माता पिता ने बोला कष्ट करना है तो सच्चे दिल से करो बोले तो उसको अच्छे सिखाते थे पर मेरे हिटलर को क्या लगा कि नहीं आपने कहा जाना भी नहीं घर से स्कूल स्कूल से घर घर में टीचर वहा है तो उसे देखो बोले हाईस्कूल में कोई खाना भी नहीं स्कूल में कोई कोई लाते बोले खाने के लिए ये भी नहीं खाना बोले तो ये बोले ऐसे क्यों कर रही है वो तो एक दिन क्या हुआ उसने सभी टीचर ने ऐसे बनाया कि देखो उसको हेडमास्टर ने बना उसको अपने उसके जो टीचर बच्चे है बोले उसको सब कुछ नापास कर देना बोले तभी वो निकल जाएंगे बोले इसलिए उसने बताया मैंने बोला नहीं बोले उसने नापास का रिजल्ट लिया पांच ही बच्चे उसने पास किया चेयरमैन साहब आए मुझको पहचानती नहीं थी वो बोले देखो बोले तुमने इतने पांच ही लड़के पास किया है बोले आपको निकालना पड़ेगा मैंने बोला नहीं निकाल मैं सच्ची दिल से कहता हूँ मैंने अच्छा पढ़ाया उसने सभी बच्चों को बैठाया और एक गणित गणित दिया और में सभी बच्चे पास हो गए बोले बोले बोले ऐसा कैसा तुमने पहले सिखाया होगा होगा उसे बताया हो बोले। नहीं और आपके मन में जो होगा ना बोले वो उसे प्रश्न पूछो तो उसने अच्छा उत्तर दिया चिमन बोले ये कौन है यही वाग मैडम है बोले ये वाग मैडम है तो वो तो अच्छा सिखाती है बोले ऐसा में सर्विस पहली टीचर, में, की टीचर पहले हाईस्कूल में जिदा माता में, में लगी पहले और दईवत में भी मेरे खेड़े में भी पहली शिक्षिका मही थी टीचर मही थी पहले फिर एक दिन क्या हुआ वो स्कूल में जाना था मैंने एक घर लिया घर के पीछे सब ऐसे गारा का घर था वो जंगल में घर था हमारा फिर जाना था तो रिक्शा लगाई हमने घर से स्कूल तक रिक्शा लगाए वो बोले नहीं बोले घर का रिक्शा लगाएंगे तो बच्चे के साथ नहीं जाना बोले किसी घर में रिक्शा खड़े रहेंगे और वो हुआ तो आप बैठेंगी क्या बोले स्पेशल रिक्शा लगाओ बोले उसने स्पेशल रिक्शा लगाई फिर क्या हुआ एक टीचर था बेचारा गरीब मातारा टीचर था उसको मैंने मैंने रिक्शा में लगाई थी तो इसीलिए उसको बैठा लिया मैंने तो ये मेरे पिताजी ने देखा कि बच्ची उसने बोला उस तरफ नहीं बोला फिर बाद में घर में आकर मेरे पिताजी बोले कि देखो बेटी ऐसा करना नहीं तेरे घर वालों को अच्छा नहीं लगता ना वो काम कभी नहीं कर फिर उसने एक कहानी सुनाई बहुत अच्छी कहानी वो अभी तक मेरे दिल में बैठ गई है ओके विजय जी बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बातें सुनते हुए खुशी होती है जब आप जैसे अनुभवी व्यक्तियों से कुछ बातें जो अनुभव के सुनते हैं तो हमारी जो है जिज्ञासा भी बढ़ती है खुशी भी होती है अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत उसके बाद फिर आपकी जो कहानी है वो भी सुनेंगे आप सुनाए है रेडी मोदी नाइनटी पॉइंट फोर एफ सुनते रहो मुस्करा आते रहो कभी सोचता हूँ मैं कुछ कहू कभी सोचता हूँ कि मैं चुप रहूँ आदमी जो कहता है आदमी जो सुनता है जिंदगी भर वो सदाएँ पीछा करती हैं आदमी जो कहता है आदमी जो सुनता है जिंदगी भर वो भरोसद पीछा करती है आदमी जो देता है आदमी जो लेता है जिंदगी भरोस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 तो प्यार के रास्ते छूटे तो रास्ते में दिल बफाएं पीछा करती है आदमी जो कहता है आदमी जो सुनता है जिंदगी भर वो सदाए पीछा करती है मधू के कारण तरसता है कभी कभी मंदू के कारण तरसता है कभी कभी फिर झूम के सावन बरसता है पलक झपके यहाँ मौसम बदल जाए प्यास कभी मिट्टी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 इच्छा करती है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 Krishna Krishna नमस्कार आप सुन रेडियो नाइन पॉइंट फोर पर सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और विजय जी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रही हैं और आशा करता हूँ आप सभी को भी अच्छा लग रहा है जैसे कि हम लोग अपने जीवन के कुछ पड़ाव बचपन से लेकर जब नौकरी करते हैं तो काफी चीजें हमारे बीच में आती जाती रहती है और इनका जो बचपन था वो एकदम लाड प्यार से गुजरा और इसके साथ में जब वो ससुराल गई शादी होने के बाद तो वहां पर बिल्कुल विपरीत परिस्थिति थी और ऐसे परिस्थिति में भी उन्होंने फिर धीरे धीरे अपने आप को संभाला और किया और फिर आगे जो है समय बदलता गया और ये खुद भी बदलते गई और जैसे कि इन्होंने अपना देय रखा था कि मुझे टीचर बनना है तो टीचर बनकर ये काम करने लगी तो उसके बाद एक जो बात आती है समाज की तरफ से उस बीच कई चीजें हमारे बीच में आती हैं तो पिताजी के साथ इनकी बातचीत हुई और पिताजी ने जो है इनके साथ एक बहुत ही सुंदर इनको समझाया बातें और जो ससुराल वाले को अच्छा नहीं लगता वो चीजें कभी आपको करना नहीं है तो इस पर उन्होंने कहानी सुनाई थी तो आप जी से वो कहानी भी सुन लेते हैं। देखो, कहानी है। तो देखो बोले एक राजनीतिक एक राजा रानी थी उसके बहुत दिन से उसे बच्चा होने वाला तो एक दिन क्या बोला उसने बच्चा होने वाला था उसको सब तैयारी की थी डॉक्टर बीडियर सब कुछ उसकी तैयारी की थी एक दिन क्या हुआ ये तैयारी होने के बाद उसका वो टाइम आने वाला था समय आने वाला था तो उस दिन राजा को बाहर गांव का बुला आ गया फिर रानी बोली आप जाएंगे तो कैसा होगा मेरा नहीं बोले मैं तो राज्य संभालता हूँ इसीलिए मैं राज्य की तैयारी के लिए मुझे जाना ही पड़ेगा बोले उसने पंद्रह दिन के लिए मुझे बुलाया तो मैं जाएंगी बोले रानी बोले नहीं जाना एक बाल हाट रानी हाट ये बहुत बड़ा रहता है तो बोले चलो बोले उसको तो गुस्सा आया तो वो उसने बोला राजा ने बोला रानी को देखो जंगल में जो रहते बोले जे रहते बोले उसकी डिलीवरी चलते चलते हो जाती बोले आप तो रानी इतना सब कुछ करके हुए भी अब इतनी नाराज़ क्यों बोले चलो उसके मन में आ गया जाओ राजा को बोल दिया जाओ बोले राजा चला गया दो दिन के बाद रानी ने क्या किया सब भी नौकर चाकर को घर में रख दिया और डॉक्टर को भी बोला आना नहीं तो उस दिन उसे खुद ही करने लगी डिलीवरी भी खुद ने की फिर बाद में राजा आया तो बोला कि ये सब बगीचा सब खत्म हो गया सूख गया फिर मुझे दो दिन में तो बाहर से करना है बोले ऐसा कैसा होगा बोले उसको बताया था बेटा हुआ ये बोलना बाकी कुछ बोलना नहीं उसे घर में ही पगार देते थे फिर सब नौकर चाकर आ गए राजा के सामने ऐसा क्यों हुआ ऐसा बोला तो उसने नीचे मान कर दी और बोले रानी को पूछो रानी के पास राजा गुस्सा करके चला गया रानी बोले शांत हो जाओ देखो बोले जंगल में जो बहने रहती बोले उसके डिलीवरी चलते चलते होती है बोले तो ये बगीचे के बगीचे के फूलों का बगीचा है बोले तो उसके फूलों को क्यों पानी डालना पड़ेगा बोले वो भी आपको आप ना बोले आ, आना चाहिए ना बोले उसको तो भी आना चाहिए ना बोले उसकी कौन तैयारी करेंगे बोले ऐसा नहीं बोले उसने तो बड़ा होना चाहिए फूल फूल भी बड़ा होना चाहिए उसकी कौन सेवा करेगा बोले नहीं बोले ये ऐसा नहीं चलेगा बोले इसीलिए बाबा बोले की देखो आप गुलाब का फूल इसीलिए आपके लिए अपने घर वाले ने रिक्शा लगाइए तो आप तो राजा बनने वाली है बोले इसीलिए स्पेशल रिक्शा लगाई बोली राजा बनने वाली है तो स्पेशल रिक्शे में भी जाओ बोली अभी ऐसा करना नहीं इस दिन से मैं बोली कि आज राजा ही बनूंगा बोली तो देखो मैं तब सबसे राजा बनने की आस रखी ताज राजा ही बन गई और बड़े ही बन गई सभी सुख समाधान सब कुछ हो गया ओम शांति बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आशा करता हूं आप सभी को कहानी समझ में आया होगा जिस तरह से राजा रानी की बात उन्होंने अपने जीवन में जो घटनाएं घटी है, हैं उसको पिताजी ने इन्हें कहानी के माध्यम से समझाया और ये अपने जीवन में उन चीजों को समझकर फिर जैसे एक राजा की जीवन शैली होती वैसे उन्होंने जिया तो बहुत ही अच्छा लगा हमें और आशा करता हूँ आपको भी अच्छा लग रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारे जीवन में प्रसंग आता है अच्छा आता है बुरा आता है लेकिन उसमें अगर किसी का हमको सहयोग मिलता है मार्गदर्शन मिलता है और हम उन चीजों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं और अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो आसान हो जाता है जीवन जीना अगर हम किसी की मार्गदर्शन को नहीं समझ पाते हैं या सुनकर अनसुना करते हैं तो मुश्किलें बढ़ने लगती हैं। इसीलिए जरूरी है कि हमें जब भी ऐसे विकट परिस्थिति में किसी का अच्छा मार्गदर्शन मिलता है तो हम सभी को उस मार्गदर्शन के अनुसार अपने जीवन को चलाना चाहिए ताकि जीवन जीने में आसानी हो तो आइए आगे, आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते बहुत ही प्यारा सगीर आप सुनाए हैं रीडवॉज वन फैम सुनते रहो वो हमें जगाता है अमृत वेरे आकल वो हमें जगाता है शिकवे शिकायतें सुनकर सुनकर नही बताता है शिकवे शिकायतें सुनकर नही बताता है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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं आज के हमारे खास मेहमान विजया जी हैं जो महाराष्ट्र से पधारे हुए हैं एज ए शिक्षक वो रिटायर हो चुके हैं सेवेंटी अभी उनका रनिंग है फिर भी हेल्दी वेल्दी है तो आइए उनसे बातें करते हैं काफी अच्छी बातें हो रही है और जैसे की जीवन में काफी चीजें हमारे उतार चढ़ाव आते हैं तो मैं चाहूंगा की विजय जी आपके जीवन में जैसे की काफी चीजें जो है जैसे आपने शुरुआत में ये बताया की बचपन आपका जो है किस तरह से था फूलों की तरह और बाद में वो चीजें जो है बिल्कुल विपरीत परिस्थिति आ गई उसमें भी आपने अपने आप को मैनेज किया अब जैसे स्कूल आप ऐसे टीचर काम करने लगे जो जीजा माता है, स्कूल आपने बताया उसमें आप काम करने लगे तो ऐस ए टीचर और फिर घर के भी काम आपको संभालने पड़ते होंगे तो दोनों चीजों को मैनेज करते वक्त जैसे कि कभी कभी आ, कुछ ना कुछ छोटी मोटी मुश्किलें आई जाती हैं या परिवार में या अपने वालों से या फिर शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ आती हैं तो आपके जीवन में ऐसा कोई छोटी मोटी घटनाएं हुई हो तो उसके बारे में बताइए देखो एक बार क्या हुआ था घर में मेहमान आए थे वो घरवाले ने बोला कि आप स्कूल में जाना नहीं अभी घर में ही रहना है उसका पकाना है उसके माता उसके पिताजी उसके बहन ये आए थे बोले कोई बात नहीं फिर मैं तो छुट्टी लेनी पड़ेगी तो मैंने बोला आप जाओ छुट्टी लेके आओ तो वो हेडमास्टर ने बोला की नहीं उसको आना चाहिए तभी हम छुट्टी देंगे उसने ऐसे बोला फिर बोला चलो आप चलो बोले मैं गई हुआ तो उसने हेडमास्टर ने बोला कि देखो आप क्या बोल रहे छुट्टी लेना किसी के लिए छुट्टी लेना है बोले मेरे माता पिताजी सब कुछ आए बोले इसीलिए छुट्टी लेना है बोले हेडमास्टर बोला की देखो इतनी अच्छी आपको युगल यानि सौभाग्यशाली लक्ष्मी मिलिए बोले आप क्यों ऐसे कर रहे बोले वो भी एक दिन पकाएंगे तो उसको भी खाना मिलेगा बोले हर रोज आपके लिए खाना पकाती है तो आप तो खाना खिलाओ बोले उसके लिए ऐसा मत करो बोले इसीलिए उसने बोला तो वो गुस्से में बोलने लगा ये टीचर है ना ये हेडमास्टर आपको मैं जोड़ूंगी बोले बाहर तो बोले देखेंगे क्या करेंगे बोले कोई बात नहीं बोले जोड़ के तो देखो बोले आप बोले ऐसे बोलते समय मैं बोले देखो भगवान को याद किया हे भगवान अब ऐसा मत करो मैं तो सत्यवान हूँ मुझे तो मेरे पिताजी ने सत्य बताया है फिर हेड मास्टर के पास जाके बोला मेरे पिता ये मेरे घर वाले ने जो बोला है इसके लिए मैं माफी मांगती हूँ आप उससे ऐसा बोलो मत की देखो हम क्या कर चलो बोले कोई बात नहीं बोले मैं उसको बोल देंगी फिर बाद में उसने माफी मांगी हम ऐसा नहीं करेंगे भेजते बोले आप उसने भेज दिया मैंने सब कुछ पकाया खाना खिलाया उसे ऐसी एक बात आई थी एक बार क्या हुआ ऐसे चिल्लाते चिल्लाती, स्कूल में थे इसलिए एक बार मेरा सुपरविजन बारहवीं का सुपरविजन था उस बार उसने क्या किया एक टीचर ने जो तो बिल्डिंग कंट्रेक्टर था उसने क्या किया ये पेपर में सही लगती है ना उसमें पेपर में सभी पेपर को तो उसने एक बिना सही का पेपर उसमें डाल दिया गठे में तो इसने लिए ऐसे डालते समय नासिक में ये पेपर गए तो उसका लेटर आया मैं नासिक में मुझे बुलाया था फिर मेरे युगल युगल ने ऐसा बताया नहीं बोले नहीं जाएंगे बोले ऐसा नहीं हो सकता है बोले कैसे जाएंगे बोले उसने कुछ किया नहीं बोले आपने किया ना आपने नहीं बोलते है बोले ऐसा ऐसा नहीं हो सकता है बोले फिर मेरे, मेरे दा, दामाद थे यानी जावाई थे उसने वो इंजीनियर थे वो बोले ये ऐसी मेरी सास है बोले ऐसी कभी नहीं कर सकती बोले ये उसका काम है इतना रेगुलर अच्छा काम रहता है बोले इसीलिए ऐसा हो नहीं सकता बोले चलो बोले मैं आता हूँ बोले वो मामा जी वो ये ये जो दामाद थे ना वो हमारा ननिन का बेटा उसने उसे मामा जी को कहा देखो आप नीचे बैठो मैं जाता उसके साथ मैं गई उसने वो पेपर बुलाया देखो बोले आगे के पीछे का पेपर बताओ बोले मुझे कौन सा पेपर है ये नंबर नहीं आएगा तो ये पेपर उसने डाला हो तो वह घबर गया ये जो नासिक के लोग थे वो घबराते समय बोले कि नहीं बोले ये किसी ने गलती की है हमसे माफी मांग तो उस दिन से मैंने बोला की बारहवीं का सुपर्जन मैं नहीं ऐसा बोल के समय में निकल आई तो फिर बाद में उसने बोला हेडमास्टर ने कि कोई बात नहीं बोले हो गई गलती मैं माफी मांगता हूँ बोले आप ले ना बोले ऐसी एक बात हुई थी ऐसा हमारा जीवन था बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे जीवन में कभी कभी इस तरह के पड़ाव भी आते है जहाँ पर कुछ अनहोनी हो जाती है लेकिन उसके लिए हमें बिल्कुल तैयार होना चाहिए और जो हमने किया है उसके लिए हमें उन चीज़ों को देखने भी जाना चाहिए कि क्या मिस्टेक हुआ है जब मिस्टेक पता चल जाता है तो वो तो ओपन हो जाता है तो ऐसे समय में अब घबराना नहीं है लेकिन उन चीज़ों को मैनेज करने आना चाहिए अच्छा एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि आप स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं गीत संगीत भी सिखाते होंगे तो आपको कौन सा एक गीत जो बहुत ही अच्छा लगता है उसके बारे में बताइए मुझे तो ये मेरे वतन के इतना तो अच्छा लगता है फिर ऐसे कुल में भी था तो ऐसा जीवन दुखी बाद में गया तो पोर खाटे वर मृतिकाचा दारा खुना गरीबा बिचारा दूर आई राहली कोकनाथ सेविके चा आधार एक हाथ ताप भरतास तरफड़ावे तरफावे दोन शब्द नको आता उपकार फार झाले तुम्ही मजला किती गोड़ तुम भी मजला कि नाही क्षणि फिर वीले बाल का नावाची कविता थी वो भी बहुत अच्छी लगती थी मुझे उसे देखो ये कोकना सा मुलगा होता कोकन कोकन का बच्चा था फिर उसने वो पढ़ाने के लिए एक शहर में आया था फिर वो बहुत बीमार हो गया बीमार के बाद उसने हॉस्पिटल में उसे जमा कर दिया फिर उसने ऐसा हुआ कि उसके कोई इतनी बहुत उसके तक, तकलीफ के लिए उसने बहुत ये, कि ये सेवा की लेकिन बाद में वो बच्चा मरने के द्वार में चला गया तो उसको ऐसा लगा नर्स को बोला उसने आपने इतनी सेवा इतनी सेवा की कि आता में पुड़े आई शब्द बोलू मुझे पूरे तेपन बोलू शकत नहीं तो असम की आई हा शब्द बोले लो माँ ये शब्द बोलेंगे बोले फिर बाद में माँ कह उसने आंखें बंद करके श्वास छोड़ दिया चलिए बहुत ही अच्छी भावना है आपने एक कविता के माध्यम से बताया कि एक जो व्यक्ति है बच्चा बहुत बीमार हो जाता है और नर्स बहुत सेवा करती है लेकिन फिर भी वो नहीं बच पाता तो आखिरी मोमेंट में जब नर्स के साथ उसकी बातचीत होती है तो नर्स को वो माँ कहकर अपनी भावनाओं को व्यक्त कर चला जाता है तो ये भावना इस कविता के अंदर थी जो विजया जी ने हमें बताया है तो आइए विजया जी को एक और खूबसूरत गीत देशभक्ति वाला अच्छा लगता है तो उस गीत को हम लोग सुनेंगे अभी आप सुनाए हैं रिडमत वन 90.4 पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो कार ब्रेक के बाद आप सभी का मैं हूं अनूप जलोटा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहो गुनगुनाते रहो जो तू मिटाना चाहे जीवंती कृष्णा सुबह शाम बोध बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा कृष्णा कृष्णा कृष्णा सुबह शाम बोल बंदे Krishna, Krishna, Krishna. बहुत बहुत स्वागत है सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और आज के सलामी जिंदगी के हमारे खास मेहमान महाराष्ट्र दुलिया से विजया जी हैं जो सेवेंटी इयर्स की हो चुकी हैं लेकिन फिर भी हेल्दी वेल्दी रहकर अभी भी यात्राएं उनकी जारी है और अपने अनुभव को सभी के साथ शेयर करते हैं तो मैं चाहूँगा कि जैसे स्कूल में आप काम कर रहे हैं तो स्कूल में बच्चों को पिकनिक ले जाना वगैरह हर साल में होता रहता है तो आपने मुझे लगता है कि काफी समय तक आप स्कूल एजुकेशन फील्ड में रहे हैं तो कितनी बार आप बच्चों को लेकर गए हैं पिकनिक अगर करने के लिए पिकनिक स्पॉट्स पे तो कौन कौन सी जगह पे आप गए हैं उनकी कुछ बातें बताइए हमने तो गड़ावर की देवी गडावर की देवी थी ना हिंदी में है गढ़ की देवी थी ना सत्य सिंह माता उसके ऊपर हम बच्चों को लेके जाते थे दर साल में और वह गढ़ में जाते थे ना तो बच्चों को हम बोलते थे कि ऐसे लगता था कभी उसे बोलते थे हम कि देखो बच्चे यहाँ गढ़ में आए हैं तो शिश्ती से चलना है और शिश्ती से जाना है फिर बाद में क्या हुआ ये तो नहीं बच्चे तो बच्चे ही रहते हैं इसीलिए वो बच्चों को कहा कि देखो ये गढ़ की देवी है ये देवी में आपको क्या दिखता है तो वो बोले हसरा चेहरा दिखता है बहुत अच्छी दिखती है उसे मैंने वरदान मांगना है तो क्या वरदान मांगे बोले हमको बहुत पास कर देना है बोले मैं बोले, आप पास करने के लिए आए हैं क्या अभ्यास करने के लिए आए यहाँ और आप अभ्यास करेंगे पास हो जाएंगे तो उसको बोलो कि मुझे अभ्यास करने के लिए ऐसी शक्ति दो कि मैं हर रोज पाठ पढ़ूंगी और शक्ति से पास हो जाएंगे वो तो पास नहीं कर सकेंगे पेपर तो आपको लिखना है वो की माता थोड़ी लिखेंगी पेपर ऐसा उसके बोलकर उसने बोला हा मैडम हम ही लिखेंगे वरदान तो वो देगा ना बोले ऐसा थोड़ी रहेगा वरदान वो देंगे और आप पास हो जाएंगे ऐसे तो बहुत लोग पास हो जाते थे फिर ऐसा थोड़ी रहता है भाई उसको नारल दूंगी अरे नारल देने से पास थोड़ी होता है आपको तो पढ़ना पड़ेगा ना हाँ मैडम हम हाँ पढ़ेंगे और क्या बनेंगे बहुत बढ़िया बनेंगे मैं उसको बोला था मैंने भी ऐसा सोचा है की हम भी ऐसे पढ़ पढ़ करके आज ऐसे राज्य बन गए हम भी कुर्ची में बैठते है न तो आप भी ऐसे में बैठो। ऐसे उसे थे बड़े अच्छी आपने बताया आपने बच्चों को आप एक जो पहाड़ी पे देवी रहती थी गढ़ की देवी जो जिसके बारे में आपने बताया वहाँ पर रेगुलर आप अपने हर साल जो बच्चे आते थे उनको ले जाते थे और बाकी अलग अलग जगह पे अलग अलग टीचर जाते थे एक और बात पूछना चाहूंगा जैसे की आपने कहा की आपका एक दामाद भी है और उनके यहाँ जाना होता था औरंगाबाद वगैरह तो औरंगाबाद की कुछ बातें बताइए और वहाँ का जो टूरिज्म के स्पॉट्स हैं उसके बारे में हम औरंगाबाद में गए थे दामाद के घर तो दामाद ने मुझे दिखाया कि देखो आप तो ज्यादा फिरती नहीं तो मैं लेके जाती हूँ आपको तो बेटी ने भी कहा बेटी दामाद हम सब गए और वेरु है ना वेरु में जो मूर्तिया है वो मूर्तियाँ देखने के लिए हम गए थे तो ये मूर्तियां भी इतनी अच्छी लगी देखते समय कि देखो ये मूर्तिया किसने तैयार की है कलाकार उसने ये मूर्ति बनाई तो मुझे बहुत अच्छी लगी कि ऐसी मूर्ति ये जब बनाई है तो ऐसी मूर्ति हम भी बन जाएंगे ऐसे हमको लगा था उस दिन फिर बाद में हम दौलताबाद का किला देखा ये किले में क्या क्या करते थे राजा लोग रहते थे वहा युद्ध के लिए चलते थे जो भी हो तो ये देखा था फिर बाद में हमने पवन चक्की देखी थी वहाँ और ऐसे ऐसे बहुत ऐसे ठिकाने हमने वहाँ देखे थे हमने चक्की देखी वो चक्की में ये उसमें पानी डालते थे बीच में और पानी पवन चक्की देखी तो उसमें ये जो पंखा रहता है ना उसके ऊपर पानी ऊपर से आता था ये पानी कैसे आता ये किसी को मालूम नहीं था ये पानी हमने बहुत देखा दिखा दिखाई नहीं बोले ऐसे क्यों लग रहा है ये ये पानी कहां से आ रहा है वो पंखा फिरता था वो पंखे के बाद फिरने के बाद बीज तैयार होती थी और उसे से चक्की चलती थी ये बातें मुझे बहुत अच्छी लगी देखो कितनी बड़ी बात है तो बच्चों को बताया देखो कितनी अच्छी बात है मेरा पोत्रा था उसको बताया मैंने ये कितनी अच्छी बात है की ये चक्की कैसी चलती है ऐसे बातें करते करते हम फिर बाद में बीबी का मुखबारा देखा और बीबी का मुखबारा देखे समय उसे मुखबारा में जो था ना तो उसमें वो? वो उसने बहुत पुरुषार्थ किया बोले उसी उसे पैसे डालते उसका पैसा तो कोई काम ही नहीं आएगा ये पैसे के क्या काम आएगा तो बोले उसमें सभी ये जो सुधारना करते ना बोले ये पैसे निकाल कर उसमें बढ़िया बढ़िया ऐसे कोई ना कोई बातें करते बोले हम चलो बोले ये भी सीखने में मिला हम भी ऐसे सीखेंगे ऐसे हमने बातें बच्चों को, को बताया मैंने ऐसे हमने देखा था औरंगाबाद में चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया औरंगाबाद में जो टूरिज्म वाली चीजें हैं उसके बारे में आपने बताया एक जो विशेष रूप से बीबी का मकबरा है वो आपने देखा उसके बाद जो पवन चक्की है वो भी आपने देखा और उसके पहले आपने वेरु अजिंक्य वेरु लेनी वो आपने देखा और इस तरह के बहुत सारे टूरिज्म प्लेसेस हैं जहाँ पर ऐतिहासिक स्थल हैं औरंगाबाद और एक अच्छा टूरिज़्म प्लेस है जहाँ पर आप जाते हैं तो कुछ चीज़ें जो है यूनिक है जो अलग अपने पहचान जो है औरंगाबाद और का एक अलग अपना पहचान बनाती हैं तो चलिए बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में और मैं कहूँगा कि जाते जाते आप जैसे कि आपको रेडियो मधुबन के माध्यम से बहुत सारे लोग सुन रहे हैं तो उन सभी के लिए एक मैसेज के तौर पे क्या बताना चाहेंगे देखो आप जो रेडियो को आपने बताया, ये सब रखो जो बुरी बातें है ये सब खत्म कर दो और जो अच्छे अच्छे बातें है ये ले लो मेरे से भी कोई गलती हो गई होगी ये भी आप माफ कर दो और ऐसे सीखने के लिए राजा बनने के लिए ऐसे सत्य वचन के लिए जैसे हम सत्तर साल के हो गए जैसे सत्य से चली है ऐसे सत्य से चलकर मैं आज भी राजा बन गई है ऐसे आप भी अब भी जब तक छोटे हो वो बूढ़े हो या बच छोटे हो उसने सभी ऐसा सच्चे दिल से चलना है और सच्चे दिल से चलकर राजा बनना है बस सच्ची सफाई और सरलता रखो कुछ भी बातें में गफलत मत करो और आपने दिल को ध्यान रखो कि हम क्या बनने वाले हैं ऐसे हम बनेंगे ऐसा बनने का अपने संकल्प कर लो कि हम बनेंगे यानी बनेंगे जैसे में बनेंगी ना टीचर बन गई ऐसे आप भी टीचर बनो और राजा बन जाएंगे तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा आपको भी मैं आशीर्वाद देता है कि जब आपने ये दिल में सोचा होगा तब सच्चे दिल से जो आपने सोचा होगा वो बन ही जाएंगे ये आपको मैं वरदान दे रही हूँ ओ, सुन रहे हो चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया जिस तरह से हम लोग सोचते हैं वैसे बन जाते हैं इसलिए अपने सोच में बदलाव लाएं और कभी भी गफलत नहीं करना है सच्चे सच सच्चाई पर चलना है तो हम अपने जीवन को आ, अच्छा बना सकते हैं ये बहुत ही सुंदर मैसेज आपने दिया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है तो चलिए दोस्तों आज के इस्लामी जिंदगी में हमने काफी बात विजया जी से सुना और आशा करता हूँ कहीं ना कहीं कुछ अनुभव जो है आपको भी अपने परिवार को देखकर या अपने जीवन काल में जो भी आपने काम किया है तो इस तरह के कई अनुभव हमारे बीच में भी आती हैं लेकिन उसमें जितना हम ईमानदारी से काम करते हैं ईमानदारी से चलते हैं तो जीत हमारी हो जाती है तो बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपको विजया जी हमारे साथ इस सलामी जिंदगी कार्यक्रम में आए नमस्कार रेडियो मधुबन और रमेश भाई का धन्यवाद धन्यवाद ओम शांति चलिए श्रोताओं आज के इस सलामी ज़िंदगी में बस इतना है फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते अम्मा गनीसा a पल ऐसे खड़ी है